Navodihan महावीरवाणी तीसरी श्रृंखला सूत्र पहला धम्मो अहमो आगा कालोपुकल जंतो एक सलो गोटिपण तो दंसी गई लणमो अहमोथ लखण भायण सवान हम ओ गा लखनम वर्तनालखण कालो जीव उवखण ना दंसेण सुहेनाया दुहेन धर्म अधर्म आकाश काल उदगल और जीव ये छह द्रव्य हैं। केवल दर्शन के धट्टा जिन भगवानों ने इन सब को लोग कहा है धर्म द्रव्य का लक्षण गति है अधर्म द्रव्य का लक्षण स्थिति है सब पदार्थों का अवकाश देना आकाश का लक्षण है काल का लक्षण बरतना है और उपयोग अर्थात अनुभव जीव का लक्षण है जीवात्मा ज्ञान से दर्शन से दुख से सुख से जाना पहचाना जाता है ऐसा मनुष्य खोजना मुश्किल है जो जीवन के संबंध में प्रश्न ना उठाता हो जिसकी कोई जिज्ञासा न हो जो पूछता ना हो मनुष्य और पशु में वही भेद भी पशु जीवन जैसा है उसे स्वीकार कर लिए कोई प्रश्न पशु चेतना में नहीं उठता कोई जिज्ञासा नहीं जगता आदमी जैसा है उतना होने से राजी नहीं जानना भी चाहता है कि मैं क्या हूं क्यों हूं किस लिए हूं प्रश्न मनुष्य का चिन्ह है इसलिए जिस मनुष्य ने प्रश्न नहीं उठाए वो अभी पशु के जीवन से ऊपर नहीं उठा और जिस मनुष्य के जीवन में जिज्ञासा का जन्म नहीं हुआ अभी अभी उस मनुष्य का मनुष्य की तरह जन्म भी नहीं हुआ है, इसलिए कठिन है खोजना ऐसा मनुष्य जो प्रश्न ना पूछ रहा हो जिसके लिए जीवन एक जिज्ञासा ना हो प्रश्न सभी पूछते हैं लेकिन कुछ लोग दूसरों के उत्तर को अपना उत्तर मान लेते हैं और अटक जाते हैं कुछ लोग जब तक अपना उत्तर नहीं खोज लेते तब तक अथक श्रम करते हैं जो दूसरों का उत्तर स्वीकार करके रुक जाते हैं उनमें प्रश्न का जन्म तो हुआ लेकिन प्रश्न की भूण हत्या हो गई अबार्षण हो गया प्रश्न का बीज तो पैदा हुआ लेकिन उन्होंने इसके पहले की बीज अंकुरित होता और वृक्ष बनता उसकी हत्या कर दी हत्या की विधि है उधार उत्तर को स्वीकार कर लेना ध्यान रहे प्रश्न आपका है और जब तक आप अपना उत्तर न खोज लेंगे तब तक हल ना होगा प्रश्न दूसरे का होता तो दूसरे के उत्तर से हल्दी हो जाता प्रश्न आपका उत्तर दूसरे के इन दोनों में कहीं कोई मिलन नहीं होता इसलिए जब भी आप दूसरों के उत्तर स्वीकार कर लेते हैं तो आपने जल्दी ही प्रश्न की गर्दन घोट दी आपने प्रश्न को पूरा काम न करने दिया प्रश्न तो कभी पूरा काम कर पाता है जब जीवन की खोज और प्यास बन जाता है जब प्रश्न जीवन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये जानना की जीवन क्या है जिस दिन जीवन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है उस दिन साधना का जन्म होता है जिस दिन आप इस खोज के लिए जीवन को भी समर्पित करने को राजी हो जाती उस दिन आप जिज्ञासु न रहे मुनुक्ष हो गए उस दिन प्रश्न सिर्फ बौद्धिक ना रहा बल्कि आपके रोए रोए का हो गया आपके समग्र जीवन का हो गया और जिस दिन भी प्रश्न इतना गहन हो जाता है कि हमारी श्वास श्वास पूछने लगती है उस दिन उत्तर दूर नहीं है। और ध्यान रहे जिस भांति प्रश्न भीतर से आता है उसी भांति उत्तर भी, भीतर से ही आएगा प्रश्न बाहर से नहीं आते और बाहर से जो प्रश्न आते हैं उनका कोई भी मूल्य नहीं उन्हें बाहर के ही उत्तरों से निपटाया जा सकता है लेकिन जो प्रश्न आपके ही श्वासों और आपके ही प्राण के गहनता से उठते हैं जो आपकी ही अंतरात्मा से जगते हैं उन प्रश्नों का उत्तर भी आपकी अंतरात्मा में ही छिपा है और जहां से प्रश्न आया है उसी गहराई में खोजने पर उत्तर भी उपलब्ध होगा धर्म और दर्शन का यही फर्क है दर्शन है प्रश्नों की बौद्धिक खोज और धर्म है प्रश्नों की जीवंत खोज बौद्धिक खोज का अर्थ है आपकी बुद्धि संलग्न है आप पूरे के पूरे संलग्न नहीं एक खंड जीवन का लगा है लेकिन पूरा जीवन पूरा जीवन दूर है धार्मिक खोज का अर्थ है कि बुद्धि ही नहीं आपका हृदय भी हृदय ही नहीं आपकी देह भी आपकी समग्र आत्मा आप जो भी है अपनी पूर्णता में वो पूरी की पूरी खोज में लग गई और जिस दिन खोज अखंड होती है पूरी होती है उस दिन उत्तर दोष नहीं महावीर ने जो भी कहा है ये एक दार्शनिक के वचन नहीं एक फिलोसफर के वचन नहीं प्लेटो या अरस्तु या कांत और हीगल के वचन नहीं महावीर ने जो भी कहा है ये एक धार्मिक अनुभूति को उपलब्ध व्यक्ति के वचन महावीर ने जो भी कहा है सोचकर नहीं कहा है देख कर कहा है इस भेद को ठीक से समझने क्योंकि ये बहुत मौलिक है सोचकर बहुत सी बातें कही जा सकती है लेकिन सोचकर जो कहा जाता है वो कितना ही ठीक मालूम पड़े ठीक नहीं हो सकता कोई व्यक्ति प्रेम के संबंध में बहुत सी बातें सोच के कह सकता है शास्त्र उपलब्ध है प्रेम पर लिखे हुए काव्य उपलब्ध हैं प्रेम की कथाएं विश्लेषण उपलब्ध हैं जिन्होंने प्रेम को जाना है उनके भी शब्द उपलब्ध हैं ये सब पढ़े जा सकते हैं और आप भी प्रेम के संबंध में कोई धारणा बना सकते वो बुद्धि की होगी लेकिन अगर आपको प्रेम का अपना निजी अनुभव नहीं है तो आप जो भी कहेंगे वो कितने भी ठीक मालूम पड़े ठीक हो नहीं सकता उसका ठीक मालूम पड़ना बहुत ऊपरी होगा तार्किक होगा शब्दगत होगा क्योंकि जिसने प्रेम नहीं जाना वो प्रेम के संबंध में क्या कह सकता है प्रेम की कोई फिलोसफी नहीं हो सकती प्रेम का सिर्फ अनुभव हो सकता है लेकिन तब बड़ी कठिनाई है क्योंकि जो जान ले प्रेम को उसे कहना मुश्किल हो जाता है। जो प्रेम को न जाने उसे कहना बहुत आसान है क्योंकि उसे उस कठिनाई का पता ही नहीं है जो अनुभव से पैदा होता जिसने प्रेम को नहीं जाना वो दूसरों के शब्द दोहरा सकता है और सोचेगा बात पूरी हो गई और जिसने प्रेम को जाना है उसके सामने एक बड़ा कठिन दुर्गम सवाल है जो उसने जाना है उसे कैसे शब्दों में प्रविष्ट करें क्योंकि जो जाना है वो विराट है शब्द बहुत क्षुद्र है जो जाना है वो आकाश की भांति है शब्द छोटी मटकियों की भांति है उनसे भी छोटे उस बड़े आकाश को उन मटकियों में भरना उस सागर को गागर में डालना अति कठिन है असंभव महावीर जो भी कह रहे हैं वो उनका जाना हुआ है वो उन्होंने सोचा नहीं है वो उन्हें ध्यान से उपलब्ध हुआ है विचार से नहीं और विचार और ध्यान की प्रक्रियाएं विपरीत हैं महावीर इस बोध के पहले बारह वर्ष तक मौन में रहे तब उन्होंने सब विचार करना छोड़ दिया तब उन्होंने सारी बुद्धि तिलंजलि दे दी बुद्धि को तब उन्होंने चिंतना एक तरफ हटा दी ये सिर्फ मौन होते चले गए बारह वर्ष लंबा समय निश्चित मौन होना कठिन है और महावीर को बारह वर्ष लगते हैं तो सोच सकते हैं साधारण व्यक्ति को जीवन लग जाएंगे चुप होना कठिन है क्योंकि तो चुप होना एक तरह की मृत्यु है आप जीते ही विचार में और जब विचार चलता होता है तब आपको लगता है आप नहीं और जब विचार खोने लगते हैं तो आप भी खोने लगते हैं विचार बिखरने लगते हैं आप भी बिखरने लगते हैं और जब विचार के सब बादल खो जाते हैं तो शून्य रह जाता है भीतर वो शून्य महामृत्यु जैसा मालूम होता है उस महामृत्यु के लिए जो तैयार होता है वो ध्यान में प्रवेश पाता है और ध्यान के बाद ही अनुभव विचार से कोई अनुभव नहीं होता सच विचार तो अनुभव में बाधा है जब आप सोचने लगते हैं तब आप अनुभव से टूट जाते हैं जब आप सोचते नहीं केवल होते हैं तब आप अनुभव से जुड़ते हैं तो महावीर बारह वर्ष तक अपने विचार को काटते हैं छोड़ते हैं एक एक ग्रंथी विचार की एक एक गांठ खोलते हैं और जब विचार की सब गांठें खुल जाती हैं और सब बादल बिखर जाते हैं सिर्फ खाली आकाश रह जाता स्वयं का तब अनुभव शुरू होता है इस अनुभव से जो वाणी प्रकट हुई है उस पर ही हम विचार करने जा रहे हैं इससे सोचेंगे आप तो भूल में पड़ जाएंगे इससे सोचना कम हृदय को खोलना ज्यादा ताकि ये ऐसे प्रवेश कर सके भीतर जैसे बीज जमीन में प्रवेश कर जाए जमीन बीज के संबंध में विचार करने लगे कि पहले सोच लो समझ लो इस बीज को गर्भ देना है या नहीं तो जमीन कुछ भी ना सोच पाएगी क्योंकि बीज में कोई फूल प्रगट नहीं है बीज में कोई वृक्ष भी प्रगट नहीं होगा वो संभावना है अभी वास्तविक नहीं है अभी सब भविष्य में छिपा है लेकिन जमीन बीज को स्वीकार कर लेती बीज टूट जाता है भीतर जाके जमीन उसे बचा लेती बीज मिट जाता खो जाता और जब बीज खो जाता है बिल्कुल कि जमीन को पता भी नहीं चलता कि मुझसे अलग कुछ है तब अंकुरित होता है तब एक नए जीवन का जन्म होता है वृक्ष पैदा होता है महावीर के वचनों को अगर आप सोच विचार में उलझा लेंगे तो वे आपके भीतर उस जगह तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां हृदय की भूमि आप सोचना मत आप सिर्फ हृदय की ग्राहक भूमि में उनको स्वीकार कर लेना अगर वे व्यर्थ है अगर वे निर्जीव हैं, तो कोई अंकुरता जाना होगा बीज यू ही मर जाएगा अगर वे सार्थक हैं, अगर अर्थपूर्ण है अगर उनमें कोई छिपा जीवन है अगर कोई विराट उनमें छिपी संभावना है तो जिस दिन आप उन्हें भीतर पचा लेंगे हृदय में जब वे मिलकर एक हो जाएंगे और जब आपको याद भी ना रहेगा कि ये विचार महावीर का है या मेरा जब ये विचार आपका ही हो जाएगा घुल जाएगा पिघल जाएगा एक हो जाएगा भीतर तब आपको पता चलेगा इस विचार का अर्थ क्या है क्योंकि तो तभी आपके भीतर इस विचार के माध्यम से एक नए जीवन का जन्म होगा एक नई सुगंध एक नया अर्थ एक नए छितिज का उद्घाटन तो विचार के साथ हम दो तरह का व्यवहार कर सकते हैं एक तो आलोचक का व्यवहार कि वो सोचेगा काटेगा विश्लेषण करेगा तर्क करेगा आपको मना नहीं करता अगर महावीर के साथ आपको आलोचक होना है आप हो सकते हैं लेकिन आप महावीर जो दे सकते हैं उससे वंचित रह जाएंगे दूसरा ग्राहक का प्रेमी का भक्त का है दृष्टिकोण सोचता नहीं सिर्फ रिसेप्टिविटी सिर्फ संवेदनशील होता है स्वीकार कर लेता है हृदय में छिपा लेता है और प्रतीक्षा करता है उस दिन की जिस दिन इस बीज में से अंकुर पैदा होगा तभी पूरा अर्थ प्रकट होगा यहां मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि महावीर का प्रयोजन क्या है लेकिन उस कोशिश से आप अर्थ को ना जान पाएंगे उस कोशिश से तो इतना ही हो सकता है कि आप राजी हो जाएं और हृदय को खुला छोड़ दे द्वार दरवाजे खोल दें ताकि ये किरण भीतर प्रवेश कर जाए मेरी कोशिश आपके हृदय का दरवाजा खोलने की होगी आपकी बुद्धि को समझाने की नहीं अर्थ तो तभी प्रकट होगा जब बीज आपके भीतर प्रविष्ट हो जाएंगे और आप उन्हें पचा लेंगे ध्यान रहे किसी चीज का आहार कर लेना ही काफी नहीं उसका पचना जरूरी है इसलिए महावीर को दो तरह के लोग अपने भीतर लेते हैं पंडित भी अपने भीतर ले लेता है लेकिन वो पचा नहीं पाता वो जो आहार कर लेता है वो अन्न पचा रह जाता है। इसलिए पंडित का मस्तिष्क बोझिल होता चला जाता उस अन आहार से उसका अहंकार प्रगा होता चला जाता है उसकी आत्मा तो खाली बनी रहती है लेकिन उसकी स्मृति भरती चली जाती है ज्ञानी भी आहार करता है विचार करता लेकिन उसे पहचानने की कोशिश करता है और जब तक वो खून न बन जाए अपना न हो जाए जब तक बहने न लगे रग रग में जब तक अपने जीवन का एक भाग न हो जाए तब तक चैन नहीं लेता है। अगर आपको पंडित बनना हो तो आलोचक की दृष्टि से सोचना और अगर आपको ज्ञानी की तरफ यात्रा करनी हो तो एक भक्त के भाव से सोचना जैसा हमारा जीवन है वह कोई चाहिए जो हमें झकझोर दे और हमारी यात्रा को पलट दे जैसा हमारा जीवन है वह कोई चाहिए जो हमें एक जोर का धक्का दे एक शाख लगे कि हमारी यात्रा का दिशा बदल जाए मैंने सुना है कि मुला नसरुद्दीन शिकागो से एक संध्या एक ट्रेन में सवार हुआ जिस डब्बे में था एक और वृद्ध महिला भी थी बस वे दो ही थे गाड़ी को छूटे पांच सात मिनट ही हुए होंगे कि वृद्ध महिला को ख्याल आया कि जो यात्री साथ में है वो रो रहा है सोचा उसने किसी प्रिजन से बिछना हुआ होगा बोलना उचित ना समझा नसरुद्दीन अपने माथे को पैरों में झुकाए हाथों में दबाए रोए चला जा रहा है उसकी हिचकियां उसके पूरे शरीर को हिला रही रात हो गई वृद्धा सो गई लेकिन सुबह जब फिर जागी तो देखा कि वो अभी भी रोए चला जा रहा है आंसू पोचता है फिर हिचकिया आ जाती हैं फिर थोड़ी देर रुकता है फिटोने लगता है पर उसने सोचा मैं अजनबी हूं और पता नहीं कितने दुख है वो आदमी मेरा बीच में बोलना या कुछ कहना कहीं दुख को और न बढ़ा दे कहीं घाव को और न छेड़ दे दूसरा दिन भी दी बीत गया और तीसरे दिन की सुबह होने लगी थप तो आया द्रद्धा को भी संभालना मुश्किल हो गया आपने को वो पास आई उसने नक्स दिन के सिर पर हाथ रखा थप थपाया और कहा कि क्या हो गया है मुझे कुछ कहें शायद कहने से भी बाहर हल्का हो जाए सोच के ही मन और दुखी होता है नाउ इट इज थ्री डेज बट आई हैव बीन राइडिंग ऑन द रॉन्ग ट्रेन तीन दिन हो गए और मैं गलत गाड़ी में सवार इस गाड़ी से कभी भी उतरा जा सकता था नसरुद्दीन तो आपको हंसी आ सकती है लेकिन उस हंसी में आप मत भूल जाना कि करीब करीब वैसी ही अवस्था आपकी है तीन दिन ही नहीं न मालूम कितने जन्मों से आप गलत गाड़ी में सवार हैं? रो भी रहे हैं ऐसा भी नहीं कि नहीं रो रहे हैं बुरी तरह रो रहे हैं हिस्कियां बंधी है। आंखें गीली सुख कहीं दिखाई नहीं पड़ता दुख ही दुख फिर भी गाड़ी में बैठे हुए और जिससे दुख हो रहा है जिससे गलत दिशा में जा रहे हैं उसको आपका पूरा सहयोग इसे थोड़ा ठीक से अपनी तरफ देखेंगे तो ख्याल में आ जाएगा कि जहां जहां आप गलत जा रहे हैं वहीं वहीं आपकी ऊर्जा सहयोग कर रही है। जो जो जीवन में गलत है उसी उसी के आप सहयोगी और साथी हैं और जीवन में जो जो श्रेष्ठ है जहां से यात्रा का रुख बदल सकता है पूरे जीवन का ढंग बदल सकता है उस तरफ आपका कोई सहयोग नहीं है उसे आप सुन भी लेते हैं तो भी वो कभी आपके जीवन की मूल धारा नहीं बन पाता मूल धारा तो आपकी गलत ही बनी रहती है फिर इस गलत धारा के बीच जो आप ठीक भी सुन लेते हैं उसकी भी आप जो व्याख्या करते हैं वो भी इस गलत को सहयोग देने वाली होती है क्योंकि व्याख्या आप करेंगे इसलिए मैंने कहा कि आप सोचना विचारना मत महावीर की तरफ एक सहानुभूति एक प्रेम के रुख की जरूरत है क्योंकि तो जो भी आप सोचेंगे वो आप सोचेंगे और आप गलत है आपके निर्णय के ठीक होने का कोई उपाय नहीं अगर आपके निर्णय ठीक हो सकते तो आप खुद कभी के महावीर हो गए होते महावीर को सुनने समझने की कोई जरूरत नहीं थी एक जिसको पश्चिम के सौंदर्य शास्त्री सिंपेथेटिक पर्टिसिपेशन कहते हैं, एक सहानुभूतिपूर्ण मिलन एक रेपस्ट जहां आप लड़ नहीं रहे बल्कि उन्मुक्त समझने को जीने को ए कोण को देखने को राजी महावीर का मिजाज आपसे बिल्कुल अलग है ये आदमी बिल्कुल और ढंग का इसकी यात्रा अलग है ये किसी और ही ट्रेन में सवार है इसकी दिशा भिन्न तो जैसे आप है अगर वहीं से आप सोचेंगे तो आप महावीर को चुक जाएंगे जैसे महावीर हैं अगर उनके रुख में आप झुकने को राजी होंगे तो ही आप समझ पाएंगे इसीलिए धर्मों ने श्रद्धा का बड़ा मूल्य माना है नहीं कि संदेह व्यर्थ है संदेह उपयोगी है पर धर्म की दिशा में नहीं विज्ञान की दिशा में उपयोगी संदेह बहुमूल्य अगर पदार्थ को समझना हो क्योंकि पदार्थ के साथ किसी सहानुभूति की जरूरत नहीं सच तो यह है कि अगर पदार्थ को समझना हो और सहानुभूति हो तो आप समझ ही ना पाएंगे अगर एक वैज्ञानिक पदार्थ को समझने में सहानुभूति रखता हो तो पदार्थ को समझ नहीं पाएगा क्योंकि वह निरपेक्ष नहीं रह जाए उसके पक्षपात जुड़ जाएंगे उसे तो पूरी तरह निरपेक्ष तथस्थ होना चाहिए कोई सहानुभूति नहीं जैसे वो है ही नहीं उसे जरा भी प्रविष्ट नहीं होना चाहिए पदार्थ को समझने में उसे तो सिर्फ एक निरीक्षक होना चाहिए जिससे तो उसका कोई भी संबंध नहीं तो ही विज्ञान और वैज्ञानिक सफल हो पाता ठीक उल्टी है बात धर्म की वहां अगर आप बहुत प्रथस्थ हैं दूर खड़े हैं सिर्फ निरीक्षक हैं तो आप प्रवेश ही ना कर पाएंगे धर्म में तो प्रवेश हो पाएगा अगर आप अति सहानुभूति से भरे जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में ले लेती अगर महावीर के वचनों को ऐसे ही आप अपने हृदय के पास ले सकेंगे तो ही, तो ही, ही संबंध पाएगा। और एक बार संबंध जुड़ जाए तो आपका मिजाज बदल जाता आपके होने का ढंग बदल जाता फिर महावीर की बातें समझना में शुरू हो जाती क्योंकि आपकी आंखों की दिशा आपकी आंखों का ढंग आपके देखने का ढंग आपके होने का ढंग सब बदल जाता है इसके पहले कि महावीर आपके साथ ही बन सके आपको उनके साथ ही बन जाना जरूरी और इसके पहले कि वो आपकी समझ में आ सके आपकी समझ का पूरा ढंग बदल जाना जरूरी जैसे आप हैं, वैसे ही महावीर को समझने का कोई उपाय नहीं इसलिए कोई महावीर को मानने वालों की कमी नहीं लेकिन समझने वाला मुश्किल से कोई दिखाई पड़ता है जो मानने वाले हैं वे भी सोचने वाले उन्होंने भी महावीर की व्याख्या कर रखी है अपने हिसाब से अपने को पोच के अपने को मिटा के जो समझने चलेगा वही केवल समझ पा सकता है अब हम सूत्र में प्रवेश करें ये सूत्र प्राथमिक सूत्र थोड़े कठिन होंगे क्योंकि तो महावीर अपने अनुभव को एक ढांचा दे रहे एक व्यवस्था दे रहे वो व्यवस्था समझ में आ जाए तो फिर बात का प्रवेश बहुत आसान है धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और जीव ये छह द्रव्य केवल दर्शन के दर का जिन भगवानों ने इन सबको लोक कहा है ही बात महावीर और जैनों के बाकी तेईस तीर्थंकर किसी शास्त्र में विश्वास नहीं करते किसी वेद किसी कुरान किसी बाइबल में उनका विश्वास नहीं क्योंकि उनकी उनकी दृष्टि यह है कि अनुभव शब्द में संरक्षित नहीं किया जा सकता इसलिए मूल स्रोत सदा व्यक्ति है शास्त्र नहीं इसे हिंदू धारणा है वेद पर भरोसा है मूल विश्वास वेद पर है शास्त्र पर जो वेद कहता है वो ठीक है और अगर कोई व्यक्ति कुछ कहता हो वो वेद के विपरीत जाता हो तो व्यक्ति गलत होगा वेद गलत नहीं होगा महावीर की दृष्टि बिल्कुल उल्टी महावीर कहते हैं भरोसा व्यक्ति का है और अगर व्यक्ति कुछ कहता हो और वेद विपरीत हो तो वेद गलत है व्यक्ति गलत नहीं इस फर्क को ठीक से समझ लें शास्त्र मृत व्यक्ति जीवित मृत पर बहुत भरोसा उचित नहीं और नृत का अगर कोई मूल्य भी है तो भी इसीलिए है कि किसी जीवित व्यक्ति के वचन है वह लेकिन शास्त्र कितना ही प्राचीन हो कितना ही मूल्यवान हो किसी भी जीवित व्यक्ति के अनुभव को गलत करने के काम में नहीं लाया जा सकता महावीर व्यक्ति पर इतना भरोसा करते हैं जितना पृथ्वी पर किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं किया व्यक्ति की चरम मूल्यवत्ता महावीर को स्वीकार है तो वेद जैसे कीमती सास्त्र को भी महावीर कह देते हैं छोड़ देना होगा अगर व्यक्ति के अनुभव के अनुकूल ना हो जीवित व्यक्ति चरम मूल्य अंतिम इकाई है ये बहुत बड़ी क्रांतिकारी धारणा है मन को भी बड़ी चोट पहुंचाती और मजे की बात यह है कि जैन भी इस धारणा के अनुकूल नहीं चल पाए जैन भी अब महावीर के वचन को सुनते हैं अगर किसी व्यक्ति का अनुभव महावीर के वचन के विपरीत जाता हो तो वो कहेंगे ये व्यक्ति गलत है फिर महावीर का वचन वेद बन गया इसलिए जैन हिंदू धर्म का एक हिस्सा होकर मर गए उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं हो नहीं सकता क्योंकि महावीर की मौलिक धारणा ही नष्ट हो गई महावीर की धारणा यह है कि व्यक्ति का सत्य चरम है और इसलिए निरंतर महावीर बार बार कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूं ये उनका अनुभव है जो केवल ज्ञान को उपलब्ध हुए हैं ये अनुभव है किसी शास्त्र की गवाही महावीर नहीं देते हमेशा गवाही व्यक्तियों की है केवल दर्शन के धरता जिन भगवानों ने इस सब को लोक कहा है और भी कुछ बातें इसमें ख्याल लेने लेनी जरूरी है केवल दर्शन का अर्थ है जो उस अवस्था को उपलब्ध हो गए जहां मात्र ज्ञान रह जाता है और जानने को कुछ भी नहीं हम जब भी कुछ जानते हैं तो कुछ जानते हैं कोई ऑब्जेक्ट आप यहां बैठे मैं आपको देख रहा हूं तो मैं आपको जान रहा हूं लेकिन आपको जान रहा हूं फिर आप यहां से हट जाएं और जानने को कुछ भी ना बचे सिर्फ मेरा जानने वाला रह जाए जानने को कुछ भी ना बचे और सिर्फ जानने वाला बच जाए मन के पर्दे पर सारी तस्वीरें खो जाए और सिर्फ चेतना का प्रवाह बच जाए उस अवस्था को महावीर केवल ज्ञान कहते हैं शुद्ध ज्ञान मात्र ज्ञान जो ऐसे मात्र ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं उनको महावीर जिन कहते हैं जिनका अर्थ है जिन्होंने जीत लिया जिन्होंने जीवन की परम विजय उपलब्ध कर ली जिनको जीतने को अब कुछ भी ना बचा और ऐसे जिनों को महावीर भगवान कहते हैं ये भी समझ लेना जरूरी है कि महावीर के लिए भगवान का वही अर्थ नहीं है जो हिंदुओं के लिए ईसाइयों के लिए है मुसलमानों के लिए महावीर के भगवान की बड़ी अनूठी अवधारणा है तीन बातें ख्याल में लेने जरूरी है एक तो महावीर कहते हैं उतने ही भगवान है जितनी आत्माएं भगवान एक नहीं एक भगवान की धारणा बहुत डिक्टेटोरियल है बहुत तानाशाहीपूर्ण है महावीर कहते हैं प्रत्येक आत्मा भगवान है जिस दिन पता चल जाएगा उस दिन प्रकट हो जाएगी जब तक पता नहीं चला तब तक वृक्ष बीच में छिपा है अनंत भगवानों की धारणा है महावीर की अनंत जितने जीव हैं आप ऐसा मत सोचना कि आप ही चीटी में जो जीव है वो भी छिपा हुआ भगवान है आज नहीं कल वो भी प्रकट होगा वृक्ष में जो है वो भी भगवान है आज नहीं कल वो भी प्रकट होगा समय की भर देर एक घड़ी जो भी छिपा है वो प्रकट हो जाए अनंत भगवानों की धारणा दुनिया में कहीं भी नहीं और उसके पीछे भी व्यक्ति का मूल्य महावीर को यह ख्याल दुखद मालूम पड़ता है कि एक ब्रह्म है जो सबका मालिक है ये बात ही तानाशाही की मालूम पड़ती ये भी बात महावीर को उचित नहीं मालूम पड़ती उस एक में ही सब खो जाएंगे ये विवाद बात उचित नहीं मालूम पड़ती कि उस एक ने सबको बनाया है सृष्टा है ये बात बेहूदी है क्योंकि तो महावीर कहते हैं कि अगर मनुष्य की आत्मा बनाई गई है तो वह आत्मा ही ना रही वस्तु हो गई जो बनाई जा सकती है वो क्या आत्मा है महावीर कहते हैं जो बनाई जा सकती है वो वस्तु है आत्मा नहीं इसलिए अगर किसी परमात्मा ने आत्माएं बनाई हैं तो सब वस्तुएं हो गई फिर हम परमात्मा के हाथ की गुड्डियां हो गए कोई मूल्य ना रहा महावीर इसलिए सृष्टा की धारणा को अस्वीकार कर देते हैं वो कहते हैं कोई स्रष्टा नहीं क्योंकि अगर स्रष्टा है तो आत्मा का मूल्य नष्ट हो जाता है आत्मा का मूल ही यही है कि वो अस्प्रष्ट है अनक्रिएटेड है उसे बनाया नहीं जा सकता है जो भी चीज बनाई जा सकती है वो वस्तु होगी यंत्र होगी कुछ भी होगी लेकिन जीवंत चेतना नहीं हो सकती थोड़ा सोचें जीवंत चेतना अगर बनाई जा सके तो उसका उसका मूल्य उसकी महिमा उसकी गरिमा सब खो गई इसलिए महावीर कहते हैं कोई स्रष्टा परमात्मा नहीं फिर महावीर कहते हैं जो बनाई जा सकती है वो नष्ट भी की जा सकती ध्यान है ध्यान रहे जो भी बनाया जा सकता है वो मिटाया जा सकता है अगर परमात्मा कोई है आकाश में जिसने कहा कि बन जाओ और आत्माएं बन गईं वो किसी भी दिन कह दे मिट जाओ आत्माएं मिट जाएं ये मजाक हो गया जीवन के साथ व्यंग हो गया इसलिए महावीर कहते हैं न तो आत्मा बनाई जा सकती और न मिटाई जा सकती जो न बनाया जा सकता जो न मिटाया जा सकता उसको महावीर द्रव्य कहते हैं सबस्टेंस इनकी परिभाषा को समझ लेना आप द्रव्य उसको कहते हैं जो न बनाया जा सकता और न मिटाया जा सकता जो है इसलिए महावीर कहते हैं जगत में जो भी मूल द्रव्य है वो है सदा से उनको किसी ने बनाया नहीं और उनको कभी कोई मिटा भी नहीं सकेगा आधुनिक विज्ञान महावीर सदाची जैनों की वजह से महावीर का विचार वैज्ञानिकों तक नहीं पहुंच पाता अन्यथा आधुनिक विज्ञान जितना महावीर से राजी है उतना किसी से भी राजी नहीं अगर आइंस्टीन को महावीर की समझ आ जाती तो आइंस्टीन महावीर की जितनी प्रशंसा कर सकता था उतना कोई भी नहीं कर सकता लेकिन जैनों के कारण बड़ी कठिनाई है एक मित्र मेरे पास आए थे महावीर की पच्चीस सोमी वर्षगांठ आती मुझसे कहने लगी थी किस भांति हम इसको मनाए कि सारे जगत को महावीर के ज्ञान का प्रसार मिल जाए तो मैंने उनको कहा कि आप जब तक हैं तब तक बहुत मुश्किल है आप ही उपद्रव हैं आप ही बात है महावीर विराट हो सकते हैं लेकिन जैनों का बड़ा संकीर्ण घेरा है और जैनों की संकीर्ण बुद्धि के कारण महावीर की जो तस्वीर दुनिया के सामने आती है वो बड़ी संकीर्ण हो जाती महावीर का खुल के अध्ययन भी नहीं हो पाता बंधी लकीरों वाले लोग कुछ भी नहीं खोज सकते महावीर की पुनः खोज की जरूरत है लेकिन तब बंधी लकीरें तोड़ भी नहीं पड़ेंगी महावीर की यह धारणा की द्रव्य उसको कहते हैं महावीर जिसको आज विज्ञान एलिमेंट कहता है वो कभी नष्ट नहीं होता और कभी बनाया भी नहीं जाता रूपांतरित होता है बनता है बिगड़ता है लेकिन बनना और बिगड़ना सिर्फ रूप का होता है मूल तत्व नहीं बनता और बिगड़ता इस तरह के छह द्रव्य महावीर ने कहे पहला द्रव्य है धर्म दूसरा अधर्म तीसरा आकाश चौथा काल पांचवा पुद्गल, छठवां जीव परमात्मा की कोई जगह नहीं ये छह मूल द्रव्य ये छह सदा से और सदा रहेंगे और जो कुछ भी हमें बीच में दिखाई पड़ता है वो इन छह का मिलन विछड़न इनका आपस में जुड़ना और अलग होना सारा संसार संयोग है। ये छह मूल द्रव्य है अनंत और हर आत्मा परमात्मा होने की क्षमता रखते इसलिए महावीर के परमात्मा की धारणा को ठीक से समझने महावीर कहते हैं आत्मा की तीन अवस्थाएं एक अवस्था है आत्मा की बहिर् आत्मा जब चेतना बाहर की तरफ बहती रहती दूसरी अवस्था है आत्मा की अंतरात्मा जब चेतना भीतर की तरफ बहती वासना में बहती है बाहर की तरफ विचार में बहती है बाहर की तरफ तब आप आत्मा आत्माए आत्मा की निम्नतम अवस्था ध्यान में बहती है भीतर की तरफ मौन में बहती है भीतर की तरफ तब आप अंतरात्मा है आत्मा की दूसरी अवस्था और आत्मा की तीसरी अवस्था है जब चेतना कहीं भी नहीं बहती न बाहर की तरफ न भीतर की तरफ सिर्फ होती है बहना बंद हो जाता कोई गति और कोई कंप नहीं रह जाता समाधि उस तीसरी अवस्था में आत्मा का नाम परमात्मा है बहिरात्मा से अंतरात्मा अंतरात्मा से परमात्मा और अनंत आत्माएं हैं इसलिए अनंत परमात्मा है और कोई आत्मा किसी में लीन नहीं हो जाती क्योंकि प्रत्येक आत्मा अपने में स्वतंत्र द्रव्य है अंतिम अवस्था में कोई भेद नहीं रह जाता दो आत्माओं में कोई भेद नहीं रह जाता कोई दीवार नहीं रह जाती कोई अंतर नहीं रह जाता किसी तरह का विवाद विरोध नहीं रह जाता लेकिन फिर भी प्रत्येक आत्मा निजी होती इंडिविजुअल होती ये छह द्रव्य भी महावीर के बड़े अनूठे इनकी व्याख्या समझने जैसी है धर्म द्रव्य का लक्षण है गति बहुत अनूठी दृष्टि है महावीर कहते हैं जिससे भी गति होती है वो धर्म है और जिससे भी गति रुकती है वो अधर्म है जिससे भी विकास होता है वो धर्म है, जिससे भी अभिव्यक्ति अपनी पूर्णता की तरफ पहुंचती है वो धर्म और जिससे भी विकास रुकता है वो अधर्म है अधर्म को महावीर कहते हैं स्थिति का तत्व रोकने वाला और धर्म को महावीर कहते हैं गति का तत्व बढ़ाने वाला दोनों हैं। आप पर निर्भर है कि आप किस तत्व के साथ अपने को जोड़ लेते हैं अगर आप अधर्म के साथ अपने को जोड़ लेते हैं तो आप रुक जाते हैं, जन्मों जन्मों तक रुके रह सकते हैं अगर आप धर्म के साथ अपने को जोड़ लेते हैं तो बहना शुरू हो जाता है एक मछली है तैरने की तो क्षमता है उसमें लेकिन वो भी पानी का सहारा ना ले तो तैर ना पाएगी क्षमता है पानी का सहारा ले तो तैर पाएगी आपकी क्षमता है परमात्मा होने की लेकिन धर्म का सहारा ले तो तैर पाएंगे अधर्म का सहारा ले तो रुक जाएंगे अगर आप बहिर् आत्मा होकर रह गए हैं तो उसका कारण है कि आपने कहीं अधर्म का सहारा ले लिया ये बहुत सोचने जैसी बात है महावीर बुराई को अधर्म नहीं कहते जो भी रोक लेती है बात वही अधर्म तब बुरे की व्याख्या भी नई हो जाती बुरे का अर्थ अशुभ का अर्थ पाप का अर्थ बड़ा नया हो जाता है। जीवन में जहां जहां रोकने वाले तत्व हैं और उनके साथ आपका जो गठबंधन है वही अधर्म है धर्म खोलेगा मुक्त करेगा स्वतंत्र करेगा बंधनों को काटेगा नाव बंधी है किनारे से उसे किनारे की खूंटियों से अलग करेगा और जैसे जैसे किनारे की खूंटियां हटती जाएंगी नाव मुक्त हो जाएगी गति करने को कहा हम बंधे जो जो हमारी वासनाएं हैं वे वे हमारी खीटिया नदी के किनारे जिनसे हमारी नाव बंधी है और खूंटियों को हम मजबूत रखते हैं कि कहीं खूंटियां टूट ना जाए खूटियों को हम बल देते हैं ताकि कहीं खूंटियां कमजोर ना हो जाए हम अपने बंधनों को पोषण देते हैं, जो हमें बांध रहा है जो हमारा काराग्रह है उसे ही हम जीवन समर्पित कर रहे हैं। जिससे हम अटक गए हैं उसे हम सहारा समझ रहे हैं और जब तक हमें ये दिखाई न पड़ जाए कि क्या सहारा है और क्या बाधा है जब तक ये सांस न हो जाए तब तक कोई गति नहीं हो सकती तो अगर महावीर अपने राजमहल को छोड़कर चले जाते हैं तो आप ये मत सोचना है कि राजमहल में कुछ बुराई है जिसकी वजह से छोड़कर चले जाते हैं धन वैभव छोड़ देते हैं तो आप ये मत सोचना कि धन वैभव में कोई बुराई है। महावीर को दिखाई पड़ता है कि वे खूटियां और जब तक उनके इर्द गिर्द न हूं तब तक धर्म के तत्व के साथ मेरा संबंध नहीं हो पाया तो मैं गति नहीं कर पाऊंगा अगर ठीक से समझे तो महावीर धन को नहीं छोड़ते धन से अपने को छुड़ाते छोड़ाते बुनियादी फर्क है धन छोड़ना बहुत आसान है धन से अपने को छुड़ाना बहुत कठिन क्योंकि धन छोड़ के आप भाग सकते हैं लेकिन तत्काल आप दूसरा धन पैदा कर लेंगे जिसको आप पकड़ लेंगे धन कुछ रुपयों सिक्कों में बंद नहीं है जहां भी सुरक्षा है वहीं धन और जहां भी भविष्य का आश्वासन है वहीं धन धन का मतलब क्या है धन का मतलब है कि मेरे पास अगर हजार रुपए हैं, तो कल मेरा सुरक्षित है कल मुझे भूखा नहीं मरना पड़ेगा रहने को मकान होगा भोजन होगा कपड़े होंगे मैं कल के लिए सुरक्षित हूं धन की इतनी पकड़ भविष्य की सुरक्षा के लिए है अगर आपको अचानक पता चल जाए कि कल सुबह दुनिया नष्ट हो जाने वाली धन पे आपकी पकड़ इसी वक्त छूट जाए, कंजूस कंजूस आदमी धन लौटाता हुआ दिखाई पड़ेगा अगर दुनिया कल सुबह खत्म हो रही तो धन का मूल्य क्यों खत्म होता है धन का मूल्य है भविष्य की सुरक्षा में अगर भविष्य नहीं तो धन का कोई मूल्य नहीं आप धन छोड़ सकते हैं लेकिन भविष्य की सुरक्षा आपके साथ अगर लगी है तो आप नया धन पैदा कर लेंगे तो एक धन छोड़ जाता, फिर पुण्य को पकड़ लेता फिर पुण्य धन हो जाता है फिर वो सोचता है कि पुण्य मेरे पास है तो स्वर्ग मुझे मिलेगा आपके लिहाज से वो आदमी और भी बड़े भविष्य का इंतजाम कर रहा है आप तो मरने तक धन का उपयोग कर सकते वो मरने के बाद भी पुण्य का उपयोग कर सकता है वो जिस करेंसी को इकट्ठा कर रहा है वो जीवन के उस तरफ भी चलती है आपके नोट उस तरफ नहीं चलेंगे इसलिए साधु सन्यासी ग्रस्तों को समझाते हैं कि क्या धन को पकड़ रहे हो क्षण पुण्य को पकड़ो जो कि सदा सांख रहेगा लेकिन ये बड़े मजे की बात है कि पकड़ो जरूर उनका कहना को लिखना ही है कि तुम गलत धन को पकड़ रहे हो ठीक धन को पकड़ो तुम जिस धन को पकड़ रहे हो ये मौत तक काम देगा मौत के बाद तुम मुश्किल में पड़ोगे हमने ठीक धन पकड़ा है तुमने गलत बैंक का सहारा लिया हमने ठीक बैंक का सहारा लिया लेकिन सहारे हैं धन को छोड़ना बहुत आसान क्योंकि आप नया धन पैदा कर लेंगे जिस मन में असुरक्षा है वो धन को पैदा कर ही लेगा धन असुरक्षित मन की संतान है फिर वो धन कई तरह का हो सकता है लेकिन महावीर ने धन नहीं छोड़ा धन से अपने को छुड़ाया ये प्रक्रिया अलग है धन पर ध्यान नहीं है अपने पर ध्यान है कि जो जो चीज मुझे पकड़ती है उसकी पकड़ मेरे ऊपर क्यों है वो पकड़ मेरी ना रह जाए सिर्फ ध्यान रहे धन आपको पकड़े हुए भी नहीं आप ही धन को पकड़े हुए हैं। इसलिए असली सवाल धन छोड़ने का नहीं है असली सवाल अपनी पकड़ छोड़ने का है इसलिए ये भी हो सकता है कि कोई आदमी धन के बीच भी पकड़ छोड़ दे हुआ है और ये भी हो सकता है कि कोई आदमी धन छोड़ के भी पकड़ न छोड़े ये रोज हो रहा है बारीक है दोनों के बीच मार्ग महावीर छोड़ा रहे हैं अपनी पकड़ जहां जहां पकड़ है छोड़ रहे हैं जहां जहां सहारा है छोड़ रहे हैं क्योंकि अनुभव में आ रहा है कि सब सहारे बाधा बन गए उन्हीं की वजह से नाव रुकी धर्म है गति का तत्व विज्ञान को बड़ी कठिनाई थी सौ साल पहले तो विज्ञान ने एक तत्व की कल्पना की थी ईथर क्योंकि विज्ञान को कठिनाई थी कि सूर्य की किरणें आती हैं यात्रा होती तो कोई ना कोई तत्व चाहिए जिसमें यात्रा हो तो ईथर परिकल्पित था कि कोई ना कोई तत्व होना चाहिए नहीं तो किरण कैसे यात्रा करेगी तो ये महाकाश जो शून्य है इसमें कोई तत्व होना चाहिए उस तत्व का कोई पता नहीं था इथर परकल्पित था क्योंकि यात्रा हो रही है इसलिए कोई तत्व चाहिए अब इथर की मान्यता छीन हो गई है लेकिन कहीं ना कहीं चित्त में यह बात घूमती ही है विज्ञान के भी कि अगर कोई चीज यात्रा कर रही तो माध्यम जरूरी है एक नदी बह रही तो दो किनारे जरूरी उन दो किनारों के माध्यम के बिना नदी नहीं बह पाई डार्विन ने सिद्ध किया कि मनुष्य विकास कर रहा है लेकिन डार्विन को ख्याल नहीं है जो महावीर को ख्याल अगर मनुष्य विकास कर रहा है तो गति हो रही तो गति की एक धारणा और गति का एक मूल द्रव्य होना चाहिए अन्यथा गति नहीं होगी मनुष्य यात्रा कर रहा है पशु से मनुष्य हो गया या बंदर से मनुष्य हो गया डारविन के हिसाब से मछली और यात्रा चल रही डार्विन के हिसाब से पहला जीवन का तत्व नदियों के किनारे लगी पत्थर पर जो काई होती है वो है हरी काई वो जीवन का पहला तत्व है उस हरी काई से आप तक यात्रा हो गई आप तक ही नहीं महावीर तक भी यात्रा हो गई तो महावीर कहते हैं ये जो इतना एवोल्यूशन हो रहा है इतनी गति हो रही है ये गति का एक तत्व चाहिए उसे वो धर्म कहते हैं और जो उस गति के तत्व को पहचान लेता है अपने जीवन में और उसका संगी साथी हो जाता है उसमें अपने को छोड़ देता है वो विकास की चरम अवस्था पर पहुंच जाता है वो चरम अवस्था परमात्मा है इसलिए धर्म वहां समाप्त हो जाता है जहां आप परमात्मा होते वहां यात्रा पूरी हो जाती मंजिल आ गई अगर एक पत्थर को आप रास्ते पर तो पड़ा देखते हैं तो आप कभी भी नहीं सोचते कि वो रुका क्यों है आपने फर्क क्या है पत्थर के पास पौधा उगरा है उस पौधे में पत्थर में फर्क क्या है पौधा बढ़ रहा है गतिमान पत्थर अगतिमान है रुका है ठहरा है उसकी अगति के कारण ही उसकी चेतना कुंद है। वहां भी परमात्मा छिपा है लेकिन अधर्म को बड़े जोर से पकड़ा है इतने जोर से पकड़ा है कि कोई भी गति नहीं हो रही गति के दो बिंदु हम ख्याल में ले लें एक पत्थर जैसी अवस्था बंद सब तरफ से कुछ प्रवेश नहीं करता कोई प्रवाह नहीं सब ठहरा हुआ सोजन जमा हुआ और तरल अवस्था यहां कुछ भी ठहरा हुआ नहीं कुछ भी अटका हुआ नहीं कुछ भी रुका हुआ नहीं जीवंत प्रवाह है मात प्रवाह है अधर्म और धर्म हम आमतौर से सोचते हैं अधर्म को नीति की भाषा में धर्म को नीति की भाषा में महावीर सोचते हैं विज्ञान की भाषा में नीति की भाषा में नहीं इसलिए जो चीज भी आपको परमात्मा की तरफ ले जा रही है वो धर्म है ये भी प्रत्येक व्यक्ति को सोचने जैसा है कि क्या उसे परमात्मा की तरफ ले जाएगा जरूरी नहीं है कि दूसरा जिस ढंग से परमात्मा की तरह जा रहा है उसी ढंग से आप भी जा सकते क्योंकि दूसरा अलग बिंदु पर खड़ा है आप अलग बिंदु पर खड़े दूसरा अलग स्थिति में खड़ा है आप अलग स्थिति में खड़े और कभी कभी दूसरे के पीछे चल के आप उलझन में पड़ जाते और ऐसा नहीं है कि दूसरा गलत था अपने लिए ठीक रहा हो इसलिए धर्म बड़ी व्यक्तिगत खोज है मैंने की मुला नसरुद्दीन एक दिन लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है रास्ते पर एक मित्र मिल गया और मित्र ने कहा कि यही तकलीफ मुझे भी दांत मैंने निकलवा दिए तब से बिल्कुल चंगा हो गए नसरुद्दीन ने सोचा कि कोई हर्ष तो है नहीं दांत निकलवाने में क्या हर्ज दांत निकलवा दिए लंगड़ा ना तो जारी रहा मुंह और खराब हो गए दूसरा मित्र मिल गया मित्रों की कोई कमी तो है उसने कहा कि क्या डांस तो कुछ होने वाला नहीं तकलीफ यही मुझे भी थी अपेंडिक्स निकलवा दी तब से बिल्कुल चंगा हो गया मुल्ला ने सोचा कि अपेंडिक्स का कोई उपयोग तो है नहीं निकलवा दी हालत और खरीब हो गई कमर और झुक गई तीसरा मित्र मिल गया उसने कहा कि क्या कर रहे हो और दांतों से कुछ आने वाला नहीं असली तकलीफ मैंने निकलवा दी तब से बिल्कुल जवान हो गए मुल्ला ने ट्स भी निकलवा दिए कुछ लाभ न हुआ लेकिन एक दिन पहला मित्र मिला और देखा कि मुल्ला बिना लंगड़ा है शान से चल रहा है उसने कहा कि अरे मालूम होता दांत निकलवा दिए फायदा हो गया मुलाने का दांत निकलवाने से भी नहीं हुआ अपेंडिक्स निकलवाने से भी नहीं हुआ टॉन्सन निकलवाने से भी नहीं हुआ जूते में एक खील थी उसको निकलवाने से सब ठीक हो गए मित्रों से सावधान गुरुओं से सावधान हो, हो।, हो।, हो सकता है उनको दांत निकलवाने से लाभ हुआ हो कोई उनकी गलती नहीं है लाभ होगा हो सकता है तकलीफ क्या थी इस पर निर्भर है आप अपनी तकलीफ पहचान लें अपनी स्थिति अपना बिंदु वहीं से यात्रा होगी आप जहां से महावीर बोल रहे हैं वहां से यात्रा नहीं कर सकते जहां से मैं बोल रहा हूं वहां से, से बोल वहां से यात्रा नहीं कर सकते जहां से कोई भी बोल रहा है वहां से यात्रा नहीं कर सकते आप तो यात्रा वहीं से करेंगे जहां आप खड़े इसलिए अपने जीवन में एक सतत निरीक्षण चाहिए कि क्या है जो मुझे रोक रहा है क्या है जिससे मैं हो गया, पत्थर हो गया क्या है जिससे मैं जड़ हो गया और क्या है जो मुझे खोलेगा और क्या मुझे खोलता है तब आपको किसी गुरु के पीछे चलने की जरूरत ना होगी आप अपने गुरु हो गए और जब व्यक्ति अपना गुरु हो जाता है और शांत निरीक्षण करता है अपनी जीवन स्थिति का तो बहुत कठिन नहीं होता धर्म को जान देना कि धर्म क्या है आप अगर खुद ही निरीक्षण करेंगे तो आप पाएंगे क्रोध आपको बांधता है रोकता है ज्ञा कर देता है मूर्छित करता है होश खो हो जाता है आप रुग्ण होते हैं एक अस्थायी रूप से पागल हो जाते हैं मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं टेम्पररी मैडनेस है पागल जो स्थायी रूप से होता है क्रोध में आप अस्थायी रूप से हो जाते हैं बाकी आप हो वही जाते हैं। आप नीचे गिर रहे हैं बाहर आत्मा हो रहे हैं जब आप किसी के प्रति दया और करुणा से देखते हैं तो ठीक उल्टी घटना घटती है क्रोध से उल्टी आप खुलते हैं बंधते नहीं मुक्त होते हैं खूट टूटती ना खुलती है आप बहते हैं जब भी आप करुणा के क्षण में होते हैं तब आप पाते हैं शरीर का बोझ खो गए जब आप क्रोध में होते हैं तो पूरी ग्रेविटेशन सारी जमीन आपको नीचे की तरफ खींचती जब आप क्रोध में होते हैं तब आप बचने हो जाते हैं जब आप करुणा में होते हैं तब आप हल्के हो जाते अपने ही भीतर निरंतर कसना है और खोजना है कि क्या मुझे मुक्त करता है और क्या मुझे बांधता है क्या है अधर्म और क्या है धर्म ये प्रत्येक व्यक्ति को रोज रोज कस के जानने की बातें इनके कोई बंधे सूत्र वेद में उपलब्ध नहीं है यही महावीर का आग्रह कोई किताब नहीं है जो आपके लिए काम दे देगी किसी किताब के सहारे चल के आपके भटकने की संभावना है बजाय पहुंचने की क्योंकि तो हर किताब किसी व्यक्ति का निजी अनुभव है और व्यक्ति भिन्न भिन्न और धर्म का प्रत्येक व्यक्ति का अपना प्राथमिक अनुभव अलग अलग होगा गुरजीएफ के पास लोग पहुंचते थे तो गुरजीएफ कभी कभी बड़ी हैरानी की बातें खड़ी कर देता था जो हम सोच भी नहीं सकते कि धर्म हो सकती एक आदमी गुरजीएफ के पास पहुंचता है जिसने कभी सिगरेट नहीं पी और एक आदमी पहुंचता है जो सिगरेट का आदि है और सिगरेट नहीं छोड़ सकता है। तो जो सिगरेट का आदि है उसको गुरुजीफ कहेगा सिगरेट बंद और जिसने सिगरेट कभी नहीं पी हो जो दुश्मन है जो कहता है पी लू तो मुझे उल्टी हो जाए उसको कहेगा तू शुरू कर तो हम सोच भी नहीं सकते उसका क्या प्रयोजन आदत बांधती सिर्फ वो चाहे सिगरेट पीने की हो और चाहे सिगरेट ना पीने की हो आदत अधर्म है तो गुरुजीफ बड़ी उल्टी बात कह रहा है वो जिसमें कभी नहीं पिए जो कहता मैं अगर कोई दूसरा भी पी रहा हो तो मेरे भीतर मतली खड़ी हो जाती उल्टी होने लगती उससे गुरजीफ कहता तुपती क्योंकि तू भी एक आदत में और ये भी एक आदत में इसको भी इसकी आदत के बाहर लाना तुझे भी तेरी आदत के बाहर ला आदत अधर्म गुरजी को महावीर का कोई पता नहीं था नहीं तो बड़ा खुश होता लेकिन आपको पता है कि महावीर को मानने वालों को यह ख्याल है कि आदत अधर्म नहीं वो कहते हैं अच्छी आदतें धर्म बुरी आदतें अधर्म है अच्छी और बुरी आदत का बड़ा सवाल नहीं है आदत आपको जड़ बनाती है तरनता खो जाती है फिर आदत कुछ भी हो चाहे रोज सुबह उठ के और सामायिक करने की हो या प्रार्थना करने की हो अगर आदत मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं आज ध्यान नहीं किया तो अच्छा नहीं लग रहा और जो आदमी सिगरेट पीता है वो भी नहीं पीता तो उसको भी अच्छा नहीं लगता फर्क क्या है मगर जो सिगरेट न पी और अच्छा ना लगे तो हम कहेंगे हिम्मत रखो डटे रहो ये ध्यान वाले से हम कहेंगे नहीं ध्यान करना चाहिए था मगर ये भी एक आदत का गुलाम हो रहा है एक आदत इसके आसपास घेरा बांध रही है बड़े मजे की बात है लोग मेरे पास आते हैं वो कहते हैं ध्यान से कुछ आनंद तो नहीं आता लेकिन अगर ना करो तो तकलीफ होती है। वही तो सिगरेट वाले की तकलीफ वो भी कहता है सिगरेट से कुछ मिल नहीं रहा लेकिन न पियो तो बेचैनी होती आदत का अर्थ यह है कि कुछ करने की एक यांत्रिक व्यवस्था बन गई उस यांत्रिकता में चलो तो ठीक लगता है उस यांत्रिकता से हटो तो गलत लगता है आयांत्रिक होना धार्मिक होना है नाम मैकेनिकल होना कोई आदत पकड़े ना काराग्रह ना बने और आदत से चेतना सदा मुक्त रहे चेतना कभी आदत के नीचे ना दबे सदा आदत के ऊपर हावी रहे और हमारे हाथ में हो इसका ये मतलब नहीं कि आप ध्यान न करें इसका मतलब सिर्फ इतना है ध्यान आदत ना हो नहीं तो प्रेम भी आदत हो जाता है ध्यान भी आदत हो जाता मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी मर गई थी तो वो छाती पीट पीट कर रो रहा था मित्रों ने सलाह दी कि ऐसा भी क्या है छह महीने में सब घाव भर जाए तुम फिर किसी के प्रेम में गिरोगे फिर तुम शादी करोगे ऐसा मत जार जाकर हो करो, सभी भाव भर जाते हैं सिर्फ समय की बात ने कहा छह महीने और आज रात में क्या करूंगा वो पत्नी के लिए रो भी नहीं रहे एक आदत थी तो सेक्स भी आदत हो जाती प्रेम भी आदत हो जाती अच्छी है बुरी आदतें हैं पर धर्म की फिक्र इस बात की है कि आदत ना हो आप मुक्त हो कोई भी चीज बांधती ना हो किसी चीज का व्यसन ना हो ऐसी मुक्ति आपको धर्म की दिशा में ले जाएगी और व्यसन कुछ भी हो धार्मिक व्यसन हो कि रोज जाके धर्म की चर्चा सुननी रोज मंदिर जाना है नहीं कह रहा हूं कि रोज मंदिर मत जाए लेकिन रोज मंदिर जाना आदत बन जाए तो मुर्दा बात हो गई आप यंत्र की भांति जाते हैं और आते हैं कोई परिणाम नहीं मंदिर तो चेतना को मुक्त करे ऐसा चाहिए महावीर का यह सूत्र बड़ा विचारणी है धर्म द्रव्य का लक्षण है गति तो जहां जहां आप गत्यात्मक है डायनेमिक वहा वहा धर्म है लेकिन जैन साधुओं को देखें उनसे ज्यादा अगति में लोगों को पाना कठिन जैन साधु को कोई गत्यात्मक नहीं कह सकता तो उसमें गति है गति है ही नहीं ढाई हजार साल पहले जो जैन साधु की लक्षण थी वही अब भी है ढाई हजार साल में समय जैसे बहा ही नहीं चीजें बदली ही नहीं वो अभी भी वही जी रहा है ढाई हजार साल पहले सब कुछ बदल गया लेकिन वो अपनी आत्मो से जकड़ा है वो वहीं खड़ा है और फिर भी वो सूत्र रोज पढ़ता है कि धर्म का लक्षण है गति अगर धर्म का लक्षण है गति तो जैन साधु से ज्यादा क्रांतिकारी व्यक्तित्व तो दूसरा नहीं होना चाहिए उसे तो रुकना ही नहीं चाहिए उसे तो जीवन के प्रवाह में गतिमान होना चाहिए लेकिन वो ठहरा हुआ है, जड़ की तरह पत्थर की तरह और जितना पथरीला हो उतने अनुयायी कहते हैं कि तपस्वी जितनी जरा सी उसमें हलन चलन दिखाई पड़े जरा सा कोई अंकुर होता दिखाई पड़े तो वो आदमी विद्रोही है वह आदमी ठीक नहीं है वो मार्ग से च्युत हो गया अगर गति दिखाई पड़े तो मार्ग सूचित अगर अगति दिखाई पड़े तो बिल्कुल ठीक हम सब अगति के पूजक हैं हम अधर्म के पूजक हैं इसलिए हम सब ऑर्थोडॉक्स हैं ध्यान रहे अगर महावीर की बात हमारे ख्याल में आ जाए तो ऑर्थोडॉक्स धर्म जैसी कोई चीज नहीं हो सकती या हो सकती जो भी ऑर्थोडॉक्स होगा रूल होगा वह अधर्म होगा धर्म तो सिर्फ क्रांतिकारी ही हो सकता है धर्म का कोई रूप जड़ नहीं हो सकता प्रवाहमान होगा उसमें गति होगी मैं तो कहता हूं कि धर्म यानी क्रांति और जिस दिन धर्म क्रांति नहीं रहता उस दिन संप्रदाय बन जाता और जैसे संप्रदाय बनता है वैसे ही व्यर्थ बोझ काराग्रह हो जाता है। धर्म का लक्षण है गति अधर्म का लक्षण है स्थिति स्टेटस को ठहरे होना आप अगर ठहरे हैं तो आधार चाहे रोज मंदिर जा रहे हो चाहे रोज पूजा कर रहे हो अगर ठहरे हैं तो आधार नहीं अगर गति कर रहे हैं नदी की तरह बह रहे तालाब की तरह बंद नहीं रोज सागर की तरफ जा रही और व्यभीत भी नहीं है कि कल क्या होगा कल का आनंदपूर्ण स्वीकार स्वागत है तो आप धार्मिक लेकिन हमारा मन स्थिति को पकड़ता है इसे थोड़ा समझ लें हमारा मन सदा स्थिति को पकड़ता है क्यों क्योंकि मन के लिए सुविधापूर्ण है जब भी कुछ नई बात होती है, तो मन को असुविधा होती क्योंकि मन को नई बात सीखनी पड़ती है जब भी कोई नई घटना घटती है तो मन को फिर से समायोजित होना पड़ता है री एडजस्टमेंट करना पड़ता है इसलिए मन हमेशा आतें पसंद करता है क्योंकि आतों के साथ कुछ नया नहीं है सब पुराना है इसलिए पुराने की धारा में आप बहे चले जाते नए से अड़चन होती है इसलिए मन नए को पसंद नहीं करता जब आप कोई नई बात सुनते हैं आप फौरन पाएंगे भीतर रेसिस्टेंस भीतर विरोध जब आप कोई पुरानी बात सुनते हैं जो आप पहले से ही जानते हैं और मानते हैं आप बिल्कुल स्वीकार कर लेते हैं कि बिल्कुल ठीक इसलिए नहीं कि बिल्कुल ठीक है बल्कि इसलिए कि आप आदि आपको पता है कि ऐसा है मन को कुछ सीखना नहीं पड़ता मन सीखने का दुश्मन है सीखने में पर मन चाहता है सीखो मत जो है वही ठहरे रहो पशुओं को देखें, पशु कुछ भी नहीं सीखते सीखने की कोई संभावना ही नहीं, नहीं पशु बामुश्किल थोड़ा बहुत सर्कस के लिए उनको राजी किया जा सकता है बाकी वो भी बामुश्किल बिल्कुल स्थित है पक्के अगर धर्म का आप अर्थ समझते हो तो पक्के आधार में क्योंकि तो जहां उनके बाप दादे थे वहीं वो है बाप दादों के बाप दादे थे वहीं वो है कभी कोई फर्क नहीं अगर बंदर दस लाख साल पहले का था तो बंदर अभी भी ठीक वैसा ही है बड़ा पक्का अनुयायी है अपने बाप दादों का प्राचीन का अनुयायी सनातन वही उनकी धारणा है कभी नहीं बदलता कोई उपद्रव नहीं कोई क्रांति नहीं किसी तरह का परिवर्तन नहीं आपके हिसाब से तो वही धार्मिक होना चाहिए महावीर के हिसाब से वो अधर्म में जी रहा है आदमी बदलता है बदलता है इसीलिए आदमी गति करता है सीखता है नया अनुसंधान करता, करता है आविष्कार करता है खोजता है नए छित खोलता चला जाता है और हमेशा तैयार है अपने पुराने को छोड़ने काटने बदलने को इसलिए मैं कहता हूं महावीर की दृष्टि वैज्ञानिक है विज्ञान कभी भी दावा नहीं करता कि जो हम जानते हैं वो ठीक है वो कहता है अभी तक जो जानते हैं उस हिसाब से ठीक है कल जो हम जानेंगे उस हिसाब से गलत भी हो सकता है इसलिए महावीर कभी भी नहीं कहते कि यही ठीक है वो कहते हैं इससे विपरीत भी ठीक हो सकता है इससे भिन्न भी ठीक हो सकता है कि ये एक दृष्टि है और दृष्टियां भी हैं उनसे ये चीज गलत भी हो सकती है एक प्रवाह है जीवन सीखने का जानने का हम ज्ञान को पकड़ते हैं जानने से बचना चाहते हैं ज्ञान मुर्दा चीज है मैंने आपसे कुछ कहा आपने पकड़ लिया कहा कि बिल्कुल ठीक लेकिन जानने की प्रक्रिया से आप नहीं गुजरे ज्ञान को हम पकड़ लेते हैं जानने से हम बचते हैं क्योंकि जान बड़ा जानना बड़ा कष्ट पूर्ण है जिसे कोई खाल उतारता हो पुराना सब उतरता है नए में प्रवेश करना पड़ता है इसलिए आप देखेंगे कि हमारे तथा कथित धर्मों में युवक उत्सुक नहीं होते हैं बूढ़े उत्सुक होते हैं होना उल्टा चाहिए महावीर जब जीवन का रूपांतरण किए तब वो जवान थे लेकिन मेरे पास जैन भी आते हैं वो कहते हैं कि अभी तो काफी समय बाकी है और ये बातें तो अंतिम समय की है अभी कुछ संसार को देखने फिर अखीर में असल में मरता हुआ आदमी सीखने में बिल्कुल असमर्थ हो जाता है सब जड़ हो जाता है सब ठहर गया होता है उस ठहराव में आदमी धार्मिक हो जाते हैं क्योंकि जिसको हम धर्म धर्म कह रहे हैं वो खुद एक ठहराव हो गया है अगर धर्म जीवित हो तो जवान उत्सुक होंगे अगर धर्म मुर्दा हो तो बूढ़े उत्सुक होंगे मंदिर में कौन इकट्ठा है इससे पता चल जाएगा कि मंदिर जिंदा है या मर गया है अगर मंदिर में बूढ़े इकट्ठे हैं तो मंदिर मर चुका है बहुत पहले मर चुका है बूढ़ों से खाता है अगर जवान इकट्ठे हैं तो मंदिर अभी जिंदा है मतलब ये नहीं कि बूढ़े मंदिर न जाएं, लेकिन अगर मंदिर जवान हो तो बूढ़ों को जवान होना पड़ेगा और अगर मंदिर बूढ़ा हो जवान उसमें जाए तो उनको बूढ़ा होना पड़ेगा तभी तालमेल बैठ सकता है महावीर का धर्म युवा का धर्म है एक बड़ी क्रांति महावीर ने की हिंदू विचार था कि धर्म अंतिम बात है चौथे चरण में जीवन के संन्यास पहले पूरे संसार का अनुभव ब्रह्मचर्य, शिक्षण का काल फिर गृहस्थ भोग का समय फिर वानप्रस्थ संन्यास की तैयारी का समय और फिर 75 वर्ष की उम्र में आखिरी 25 वर्ष में संन्यास ये हिंदू धारणा थी हिंदू धारणा दो चीजों पर टिकी थी एक तो चार वर्ण और चार आश्रम महावीर ने दोनों तोड़ दिए महावीर ने कहा न तो कोई वर्ण है जन्म से कोई वर्ण नहीं होता जन्म से तो सभी सूत्र पैदा होते इन सूद्रो में से कभी कभी कोई कोई ब्राह्मण हो पाता वो ब्राह्मण होना उपलब्धि है जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता इसलिए महावीर की जब हम ब्राह्मण की परिभाषा पढ़ेंगे तो बड़ी अनूठी है महावीर किसको ब्राह्मण कहते हैं, जिसको ब्रह्म का अनुभव हो गया हो तो जन्म से कोई कैसे ब्राह्मण हो सकता जन्म से सभी शूद्र होते तो महावीर ने वर्ण की धारणा तोड़ दी कि कोई ऊंचा नीचा नहीं है जन्म से और महावीर ने चार आश्रम की धारणा तोड़ दी और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है कि मरते समय धर्म असल में ये तो बात ही गलत है धर्म तो तब जब जीवन अपनी पूर्जी ऊर्जा पर युवा जब जीवन अपने पूरे शिखर पर है, जब काम वासना पूरे प्रवाह में है तब उसको बदलने का जो मजा है और जो रस है वो रस बुढ़ापे में नहीं हो सकता क्योंकि बुढ़ापे में तो सब चीजें अपने आप उदास होकर छीन हो गई वृद्धावस्था में ब्रह्मचरी का क्या अर्थ होगा पचहत्तर वर्ष के बाद ब्रह्मचरी का क्या अर्थ होगा शरीर शिथिल हो गया इंद्रिया काम नहीं करती रुग्ण रुग्णेह कुरूप हो गई कोई आकर्षित भी नहीं होता अब सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब आप विदा हो तब अब आप कहते हैं कि मैं ब्रह्मचर्य का व्रत लेता हूं तो आप भी बड़े गजब के आती जब सारे शरीर का रोआ रोआ वासना से भरा हो और जब शरीर का एक एक कोष्ठ मांग कर रहा हो जब शरीर की सारी जीवन चेतना एक ही तरफ बहती हो काम तब कोई ठहर जाए ट्रेन से उतर जाए तब जो चरम अनुभव होता है जीवन के प्रवाह के बदलने का वो वृद्धावस्था में नहीं हो सकता इसलिए महावीर ने युवकों को संन्यास दिया महावीर पर बहुत नाराज थे लोग नाराजगी की बहुत सी बातों में सबसे बड़ी नाराजगी थी, थी जो युवक संन्यास ले क्योंकि आपको पता है युवक के सन्यास का मतलब क्या होता है युवक के संन्यास का मतलब होता है सारा गृहस्थी का जाल अस्त होता है बाप बूढ़ा है वो युवक पे निर्भर है पत्नी नई घर में आई है।, है वो युवक पे निर्भर है छोटे बच्चे है वो युवक पे निर्भर है समाज का पूरा जाल चाहता है कि आप पचहत्तर साल के बाद संन्यास लें समाज में इससे बड़ी बगावत नहीं हो सकती थी कि युवक सन्यासी हो जाए क्योंकि इसका मतलब था कि समाज की पूरी व्यवस्था अराजक हो जाए महावीर अनारक अराजक है लाखों युवक सन्यासी हुए लाखों युवतियां सन्यासी हुई आप सोच सकते हैं उस समय का पूरा समाज का जान कैसा अस्त व्यस्त हो गया होगा सब तरफ कठिनाई खड़ी हो गई होगी सब तरफ अड़चन आ गई होगी लेकिन महावीर ने कहा कि वो अड़चन उठाने जैसी है क्योंकि जब ऊर्जा अपने उद्दाम वेग में तभी क्रांति हो सकती है और तभी छलांग हो सकती है जिस जैसे ऊर्जा शिथिल होती है वैसे वैसे छलांग मुश्किल हो जाती है फिर आदमी मर सकता है समाधि नहीं हो सकता शिथिल होती हुई इंद्रियों के साथ कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि शरीर ही तो यात्रा का रथ इसलिए महावीर ने युवक को सन्यास दिया उसका भी कारण है कि धर्म गति है और युवक गतिमान हो सकता है बूढ़ा गतिमान नहीं हो सकता हिंदुओं ने समाज पैदा किया था जो स्टैटिक है ठहरा हुआ है तालाब की तरह हिंदुओं के समाज में कभी कोई लहर नहीं उठी इसलिए हिंदू माफ नहीं कर पाए महावीर को आप हैरान होंगे कि उनकी नाराजगी का सबसे बड़ा लक्षण यह हिंदुओं ने महावीर के नाम का भी उल्लेख नहीं किया आपने किसी साथ। और ध्यान दें यह आखिरी बात है अगर मैं आपसे प्रेम करूं यह एक संबंध है आपसे घृणा करूं यह भी एक संबंध है क्योंकि मेरा नाता जारी रहता है लेकिन मैं आपसे ना प्रेम करूं ना घृणा करूं उपेक्षा करूं यह आखिरी बात है क्योंकि जब हम किसी को घृणा करते हैं तब भी मूल्य देते हैं महावीर को हिंदुओं ने आखिरी उपाय किया उनके साथ तो उनको उपेक्षा की उनके नाम की भी चर्चा नहीं उठाई जिससे आदमी हुआ ही नहीं इसे भूल ही जाओ इसकी चर्चा भी खतरनाक है इसकी चर्चा चलाए रखने का मतलब है कि वो बिंदु जो इसने उठाए थे जारी रहेंगे महावीर को बिल्कुल जैसे घटना घटी ही नहीं अगर सिर्फ हिंदू ग्रंथ उपलब्ध हो तो महावीर गैर ऐतिहासिक व्यक्ति हो जाएंगे महावीर का कोई उल्लेख नहीं आदमी बड़ा खतरनाक रहा होगा जिस वजह से इसको इतनी उपेक्षा करनी पड़े इतना अराजक रहा होगा कि समाज ने इसका नाम भी संरक्षित करना उचित नहीं समझा। बड़ी क्रांति ये थी कि युवा जब ऊर्जा प्रवाह में है तभी धार्मिक हो सकता है युवा चेतना धार्मिक हो सकती है क्योंकि तो त्वरा चाहिए वीरी चाहिए क्षमता चाहिए सब पदार्थों को अवकाश देना आकाश का लक्षण आकाश यानी अवकाश देने की क्षमता स्पेस ये भी बहुत सोचने जैसा है महावीर कहते हैं सब पदार्थों को अवकाश देना आकाश है आप जो भी करना चाहें आकाश आपको अवकाश देता है करने का आप चोरी करना चाहें तो चोरी आप पत्थर होना चाहें तो पत्थर आप परमात्मा होना चाहें तो परमात्मा आकाश आपको सभी तरह के अवकाश देता है ये जो हमारे चारों तरफ घिरी हुई स्पेस है ये आपको कुछ भी बनाने के लिए जोर नहीं डालती ये बिल्कुल तथस्थ है ये आपसे कहती नहीं कि आप ऐसे हो जाएं, आप जैसे हो जाएं इसे स्वीकार है और ये आपको पूरा सहारा देती है आकाश किसी का दुश्मन नहीं और किसी का मित्र नहीं सिर्फ अवकाश की क्षमता है तो आप जो भी हैं अपने कारण से कोई आपको दबा नहीं रहा है और ऐसा बना नहीं रहा है हिंदू धारणाएं भिन्न थी हिंदू धारणा थी कि आप ऐसे हैं क्योंकि तो परमात्मा है नियत भाग्य आपके विधि में कुछ लिखा है इसलिए आप वैसे हैं आप परतंत्र महावीर कहते हैं आप पूर्ण स्वतंत्र हैं और परमात्मा घेर रहा है सबको हिंदू धारणा में महावीर की धारणा में आकाश घेर रहा है आकाश आपको कुछ भी बनाने के लिए सुख नहीं है आप जो बनना चाहते हैं आकाश प्राची है आपको वही जगह दे देगा एक बीज वृक्ष बनता है बरगद का वृक्ष बन जाता है तो आकाश बाधा नहीं देता उसे जटे देता है रिसेप्टिव ग्राहक एक वृक्ष है गुलाब का पौधा है आकाश उसे गुलाब होने की सुविधा देता है आकाश बिल्कुल तथस्थ सुविधा का नाम है जो हमें घेरे हुए है वो कोई परमात्मा नहीं है जिसकी अपनी कोई धारणा है कि हमें क्या बनाए कोई भाग्य हमें घेरे हुए नहीं हमारे अतिरिक्त हमारा कोई भी भाग्य नहीं पर तो ये बड़ी कठिन बात ये स्वतंत्रता भी है और एक महान जिम्मेवारी भी निश्चित है जहां भी स्वतंत्रता होगी वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां उत्तरदायित्व हो जाएगा परमात्मा के साथ एक खतरा है कि आप परतंत्र लेकिन एक लाभ है क्योंकि आप जिम्मेवार नहीं फिर आप पाप भी कर रहे हैं तो वही जिम्मेवार फिर आप नरक में भी पढ़ते हैं तो वही जिम्मेवार है फिर जो भी हो रहा है वही है परतंत्र जरूर है लेकिन परतंत्रता में एक लाभ है एक सौदा है वो ये कि आपकी कोई जिम्मेवार नहीं कोई चिंता नहीं आप निश्चि उसकी जो मर्जी उसकी बिना मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता महावीर परमात्मा की जगह आकाश की धारणा को स्थापित करते और वो कहते हैं पत्ता अपनी ही मर्जी से हिलता है और कोई मर्जी नहीं आकाश की अपनी कोई मर्जी नहीं है आपको हिलाने डुलाने की आकाश सिर्फ अवकाश देता है पत्ता हिलना चाहता है तो अवकाश देता है पत्ता ठहरना चाहता है तो के लिए सुविधा देता है निरपेक्ष अस्तित्व है चारों ओर यह अस्तित्व आपको न तो खींच रहा है और न धक्के दे रहा है आप जो भी कर रहे हैं आपके अतिरिक्त और कोई भी जिम्मेवार नहीं आप परम स्वतंत्र हैं लेकिन तब चिंता पैदा हो जाती है। क्योंकि तब उसका अर्थ हुआ कि अगर गलत हो रहा है तो मैं जिम्मेवार उसका अर्थ हुआ कि अगर मैं दुख पा रहा हूं तो मैं जिम्मेवार हूं कोई ऊपर परमात्मा नहीं इसलिए बहुत बड़ी संख्या में महावीर के अनुयायी नहीं बन सके क्योंकि लोग चिंता छोड़ना चाहते हैं चिंता पकड़ना नहीं चाहते गुरु के पास लोग आते हैं कि मेरा बोझ आप ले लो और ये महावीर खतरनाक आदमी ये सारे संसार का बोझ आप तो रखे दे रहा गुरु के पास आप जाते हैं उसके चरणों में सिर रखते हैं कि संभालो बस अब आप ही हो आपकी जो मर्जी वैसा ही क्या आप एक आकाश में बैठे परमात्मा को समर्पण करते समर्पण क्या करेंगे आप बस है क्या समर्पण करने को दुख उपद्रव है आप कहते हैं कि आपकी ही मर्जी आप छोड़ क्या रहे हो बीमारियां उपाधियां उपद्रव पागलपन लेकिन एक लाभ हो परमात्मा या ना हो जब आप अनुभव करते हैं कि किसी को छोड़ा तो आप निश्चिंत हो पाते महावीर की प्रक्रिया बिल्कुल उल्टी है महावीर कहते हैं कि धार्मिक व्यक्ति अति चिंता से भर जाएगा इसे समझने, क्योंकि बिल्कुल विपरीत है समर्पण नहीं है महावीर की धारणा में संकल्प महावीर कहते हैं कि धार्मिक व्यक्ति ही चिंतित होगा धार्मिक तो चिंतित होते ही नहीं और यह बात सच है धार्मिक चिंता से बड़ी चिंता और नहीं हो सकती क्योंकि तो धार्मिक चिंता का यह है कि मैं जो भी हूं मैं जिम्मेवार और कल जो भी मैं हूंगा मैं ही जिम्मेवार हूंगा इसलिए एक एक कदम फूक फूक के रखना और किसी दूसरे पर दायित्व तो नहीं डाला जा सकता और किसी के कंधों पर बोझ नहीं रखा जा सकता और दोष दूसरों को नहीं दिए जा सकते सब दोष मेरे खतरा भारी चिंता का बोझ पे तो हो जाए अकेला हो जाऊंगा मैं कोई सहारा नहीं इसलिए महावीर कहते हैं असहा असहाय है आदमी हिंदू भी कहते हैं आदमी असहाय है लेकिन हिंदू कहते हैं आदमी असहाय है इसलिए परमात्मा का सहारा खोजो। महावीर कहते हैं आदमी असहाय है और कोई सहारा है नहीं इसलिए अपने ही सहारे खड़े होने की चेष्टा करो निश्चित ही महा चिंता गिरेगी पर पर ध्यान रहे इस चिंता को झेलने को जो राजी है उसके आनंद का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि इसी चिंता से विकास है इसी चिंता और संघर्ष से निखार है इसी चिंता से फौलाद जन्मेगा इसी आग से कोई सहारा नहीं इस असहाय अवस्था में ही खड़े रहने की हिम्मत आत्मा का जन्म बनेगी और एक ऐसी घड़ी आएगी कि जब किसी सहारे की कोई जरूरत भी नहीं रह जाए, आकांक्षा भी नहीं रह जाए, आदमी अपने ही पैरों पर पूरी तरह खड़ा हो जाए महावीर कहते हैं जब भी कोई आत्मा अपनी अवस्था में पूरी तरह खड़ी हो जाती और बाहर के कोई सहारे की जरूरत नहीं होती तब सिद्ध की अवस्था है जब तक बाहर का सहारा चाहिए तब तक संसार है इसलिए महावीर की धारणा में भक्ति की कोई गुंजाइश नहीं मगर जैन बड़े अद्भुत लोग हैं वो महावीर के सामने हाथ जोड़े खड़े वो उन्हीं की पूजा प्रार्थना कर रहे हैं और महावीर कहते हैं भक्ति का कोई उपाय नहीं और महावीर से कोई सहारा नहीं मिल सकता सहारा चाहिए हो तो दूसरी जगह जाना पड़े कृष्ण के पास जाना पड़े कृष्ण कहते हैं अर्जुन छोड़ सब मेरी शरण में आप वो अलग मार्ग है अलग पद्धति है महावीर कहते हैं छोड़ मुझे और अपने पैरों पर खड़ा हो इसलिए महावीर कभी कृष्ण की बात नहीं कह सकते और जैनों ने अगर कृष्ण को नरक में डाल रखा है तो उसका कारण महावीर के दृष्टि बिल्कुल विपरीत है महावीर कहेंगे ये बात ही उपद्रव की है कि कोई किसी की शरण जाए ये तो खतरा है ये तो इस आदमी की आत्मा का हनन है अगर कहीं अर्जुन महावीर के पास गया होता तो वो कहते तू भी किसके चक्कर में प गया वो कृष्ण कह रहे हैं, सर्वधर्मान पर मानेक सब धर्म वर्म छोड़ मेरी शरणा महावीर कहते कि सब शरण छोड़ निज शरण बन महावीर का शब्द है असरण बन और जब तू असरण बन जाएगा तभी तू इस तैयार अर्थ नहीं है कि कृष्ण के मार्ग से लोग नहीं पहुंच जाते उस मार्ग से भी पहुंचते ज्यादा लोग उसी मार्ग से पहुंचते हैं लेकिन महावीर का मार्ग अनूठा है जिनमें साहस उनके लिए चुनौती जिनमें थोड़ी हिम्मत है जिनमें थोड़ा पुरुषार्थ है उनके लिए महावीर का मार्ग है कृष्ण का मार्ग स्त्री चित्त के लिए है समर्पण महावीर का मार्ग पौरुषे है पुरुष का है लेकिन पुरुष बहुत कम है स्त्रियां बहुत ज्यादा है में भी स्त्री कितने तो ज्यादा है क्योंकि आदमी इतना कमजोर भयभीत तो धरा हुआ और मन की आकांक्षा की कोई सहारा मिल जाए कोई कह दे इसलिए तो इतने गुरु पैदा हो पाते हैं दुनिया में तो इतने गुरु की का कोई उपाय नहीं ये गुरु नहीं है ये आपकी खोज है किसी सहारे की इसलिए एक गधे को भी खड़ा कर दो सिर मिल जाएंगे सहारे की खोज उसको भी मिल जाएंगे पत्थर को भी रख दो उस पे भी सिंदूर लगा दो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कोई आदमी फूल रखकर सिर रख रहा है सिर रखने की जरूरत है किसी की ये पत्थर मूल्यवान नहीं है पत्थर तो सिर्फ जरूरत की पूर्ति है एक मांग है महावीर का मार्ग निर्जन अकेले का है एकाकी है जिनका साहस है केवल उनके लिए है। जिनकी हिम्मत है अकेले होने की उनके लिए आकाश का लक्षण है अवकाश देना काल का लक्षण है बरतना समय समय का होना, समय पर कोई दोष मत दें कभी लोग समय को दोस्त देते रहते हैं लोग कहते हैं समय बुरा है जैसा आकाश जगह देता है आपको दिशाओं में ऐसे ही समय आपको जगह देता है भविष्य और अतीत की दिशा में आइंस्टीन ने तो अभी सिद्ध किया कि समय भी आकाश का ही एक अंग है वो भी एक दिशा है चार दिशाएं आकाश की हैं ये दो दिशाएं भी आकाश की हैं फर्क इतने ही है कि इनमें आगे पीछे की यात्रा है समय भी आपको अवकांक्ष देता है समय भी आपके ऊपर जोर नहीं डालता लेकिन हमें सुन जाते हैं कि ये पंचम काल है इसमें कोई तीर्थंकर नहीं हो सकता इसमें कोई सिद्ध नहीं हो सकता इसमें कोई केवल ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकता ये काल ही खराब समय खराब नहीं होता समय तो सिर्फ शुद्ध परिवर्तन है आप समय पर तो बोझ डालते खुद और निश्चिंत हो जाते हैं आप निश्चिंत होना चाहते हैं तीर्थंकर होने की चिंता से क्योंकि तीर्थंकर अगर हुआ जा सकता है तो आपको भी बेचिन्नी होगी कि मैं क्यों नहीं हो रहा हूं अगर कोई आदमी घोषणा कर दे कि वो तीर्थंकर है तो आप सब मिलकर सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि नहीं तुम तीर्थंकर नहीं हो सकते ये काल भी तीर्थंकर का कर होने का यह बात ही गलत है आप।, आप इस बात से लड़ रहे हैं कि अगर तीर्थंकर हुआ जा सकता तो फिर मैं तीर्थंकर क्यों नहीं हो वो अर्चन होगी निश्चय ने लिखा है कि अगर कहीं कोई ईश्वर है तो फिर मुझे बड़ी अड़चन हो जाएगी फिर मैं ईश्वर क्यों नहीं इसलिए दो ही उपाय हैं एक उपाय निश्चय का है वो कहता है ईश्वर है ही नहीं निश्चिंत हो गया दूसरा उपाय महावीर का तर्क दोनों का एक है महावीर ईश्वर होने की कोशिश में लग जाते और ईश्वर हो जाते चिंता एक ही है निश्चय कहता है कि इफ देर इज गॉड देन हाउ आई कैन रिमेन विदाउट बीइंग ए गॉड अगर ईश्वर है तो मुझे भी ईश्वर हुए बिना कैसे रोक सकता हूं मैं अपने को इसलिए कोई ईश्वर नहीं है महावीर भी कहते हैं कि अगर ईश्वर है तो मैं ईश्वर हुए बिना कैसे रोक सकता हूं और इसलिए ईश्वर होकर रहते हैं ईश्वर हो जाते हैं चिंता पैदा होती है हम कह देते हैं ये तो काल खराब है कलयुग है पंचम काल है समय खराब है खुद खराब होने के लिए सुविधा चाहते हैं समय खराब सुविधा मिल जाती क्योंकि समय सुविधा देता है आप खराब होना चाहते हैं खराब होने की सुविधा देता है आप महावीर होना चाहें समय आपको वो भी सुविधा दे ये सारे तत्व निष्पक्ष हैं और उपयोग अर्थात अनुभव जीव का लक्षण है जीवात्मा ज्ञान से दर्शन से सुख से तथा दुख से पहचाना जाता है और अंतिम तत्व है जीवात्मा जीव का लक्षण जैसे आकाश का लक्षण अवकाश अवकाल तो का लक्षण वर्तन अधर्म का लक्षण गति और अधर्म का लक्षण अगति ऐसे जीव का लक्षण अनुभव जैसे जैसे आपका अनुभव की क्षमता प्रगाढ़ होती वैसे वैसे आप आत्मा बन क्षमता कबूती उतने आप पदार्थ के करीब होते हैं आत्मा से दूर होते हैं। और अंतिम अनुभव है शुद्ध अनुभव जब अनुभव करने को कुछ भी नहीं बचता सिर्फ अनुभोक्ता रह जाता है द एक्सपीरियंस हो जाता है सिर्फ शुद्ध ज्ञाता अनुभोक्ता बचता है वो अंतिम क्षमता है एक पत्थर में आप में फर्क क्या है सुबह होगा सूरज निकलेगा पत्थर खिल नहीं जाएगा और नहीं कहेगा कितनी सुंदर सुबह आप खिल सकते हैं जरूरी नहीं कि आप खिलेंगे सोने से निन्यानवे आदमी भी नहीं खिलते सूरज उगता रहा है, उन्हें मतलब ही नहीं कब उगता है कब डूबता है फूल खिलते रहे उन्हें मतलब नहीं कब वसंत प्रकाश हो जाता है आप जानते हैं कुछ हो रहा फूल खिलता है आपके भीतर भी कुछ खिलता है पत्थर पड़ा रहता है जैसे कुछ भी नहीं हुआ सुख है दुख है ज्ञान है बोध है सब जीवन के लक्षण है जिस मात्रा में बढ़ते चले जाएं उतनी जीवन की गहराई बढ़ती चली जाती है जीवन उस दिन परम गहराई पर होता है जब हम पूरे जीवन का अनुभव उसके शुद्धतम रूप में कर लेते हैं उसे ही महावीर सत्य कहते हैं तो जीवन का परम अनुभव है सुख दुख प्राथमिक अनुभव है आनंद परम अनुभव है इसे हम आगे विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे